पाकिस्तानी दूसरा बाप और उसके मुताबा दूसरा बाप और उससे ताल वाली के बयान में पहला बाप और उससे ताल्लब करने वाली बहसों के बयान में और दूसरा बाप और उससे तालुक रखने वाली वक्सों के बयान में कई बात आ चुकी का असल मखस और है। दो या ज्यादा मालूम तस्वुरा से मालूम तस्वर को दो या ज्यादा मालूम तस्दीक से मालूम तस्दीक को हासिल करना अरे समझे मैं तो अव्वल को मुदरफ और सानी को और उससे ताल्लुक रखने वाली आज और उससे ताल्लुक रखने वाली को बयान किया जा रहा है बातें वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं कोई नई बात नहीं है के बारे में आपको मालूम है दो या ज्यादा जिन दो या ज्यादा मालूम तस्दीक के जरिए किसी नामालूम तस्दी को हासिल किया जाए तो अव्वल दो मालूम तस्दीक को क्या बोलते हैं और तीसरे नामदी बोलते हैं इसे के पर लिखा हुआ है आपको तो ये भी मालूम हो पा रहा है कि जैद के ऊपर हमें क्या पढ़ना है अब आपने आपको तो अलबत्म है कि जैद क्या है बाड़ी तो ये, तो ये मालूम आपको और दूसरा और दूसरा आपको ये ये मालूम है तो तो इन दो को जब आपने मिलाया तो बात आपके समझ में आ जाएगी तो देखो जिन दो बातों से आपने जाना है, उनको जिस तीसरी और को जाना है उसको जब तस्दीक के अंदर तस्दीक के अंदर असल क्या है बोलिए भाई बुजतः तस्वुरा के अंदर असल क्या है वही सवाल है वही जवाब है कि जब तस्दीक के अंदर असल उज्जत है तो सबसे पहले हजत ही को बयान करना चाहिए आप सबसे पहले को क्यों बयान फरमा रखें जवाब का खुलासा ये है कि चूँकि फजिया तैयार होता है चूँकि हजत तैयार होती है कम से कम दो फजीलों से तो हजरत का समझना फजिए के समझने पर मौकूफ़ जब तक आप फजीले को नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपत को नहीं समझ पाएंगे तो इसी मजबूरी की वजह से ना चाहते हुए भी अवल ते को उसकी अकसाम को और उसकी आ, और उसके को बयान उसके बाद तो आसान हो जाए क्योंकि तो तैयार होती है और उसके साथ साथ को बयान करेंगे और तजिए के बयान करे और इन तमाम तबहदी बातों के मुकम्मल हो जाने के बाद फिर बायदा हजत को उसकी अकसाम को उसके अमाम को उसकी शक्लों को उसके मादे को सब बयान अरे संजय भाई आप तो खैर जब तजिए का समझना मजबूरी है तो तजिए ही को समझिए आप तज़िया इसको बोलते हैं फसल ये फसल है के बयान की दो तारीफे फरमाई दोनों के दरमियान आप बताएंगे अल नाम है ऐसी मुरक्कब बात का हमने आपको बता दिया था कि और का मतलब मंतिक में मुरक्कब बात मुरबा अजिया नाम है ऐसी मुरक्कब बात का जो सत और झूठ का एक नंबर दो और कहा गया है युकारु वो हैरकब बात है कहा जा सके उसके कहने वाले को कि वो कहने वाला सच्चा है उस बात में या फिर छुटा बताइए दोनों के दरमियान क्या फर्क वक्त है देखो पहली तारीख के अंदर सिद्ध और सिफत है और दूसरी तारीख के अंदर और सिफत है बात सच्ची हो सके या झूठी हो सके बात की सिफत है और दूसरी तारीख के अंदर बात करने वाले को सच्चा या झूठा कहा जाता है। पहली तारीख में सिको किसकी कौल की और दूसरी दूसरी तारीख में सिदो किसकी खाएं। खाएं। लेकिन ये बात याद रखना कि जब फ़ायल की सिफत है तो जाहिर सी बात है औल की भी सिफत होगी वास्ते के साथ और उधर जब औल की सिफत है तो औल के वास्ते से कायल की भी सिफत होगी के के के लिए और के लिए और अरे अरे समझ समझ नहीं जब कहा बात सच्ची है झूठी हो तो तो किसकी बोलिए लेकिन और के वास्ते से किसकी सच्चा है झूठा हो बिला तो जिसकी शिफत का और बिलवास किसकी समझे बात आपको पहले भी बता रखी है दुनिया में बातें दो तरह की होती हैं कुछ बातें इस तरह की होती हैं कि जब वो बातें बात बताने वाला हमको कोई बात बताए तो उसके उस बात के बताने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता है आदमी कभी समझता है कि भाई ये सच बोल रहा है और कभी कहता है कि ये झूठ बोल रहा इसी के साथ साथ कुछ बातें दुनिया में इस तरह की होती हैं उनमें किसी काम को करने को कहना या किसी काम से रोकना या किसी चीज़ की तमन्ना करना किसी चीज़ की आजू करना किसी चीज़ में शक जाहिर करना ये सारी चीज़ें मखसूल होती हैं किसी तरह की खबर देना मकसूद नहीं होता इसी वजह से उनके कहने वाले को सच्चा या मुताबिक जाता अव्वल तो किस्म को जुमला खबरिया और किस्म सानी को जुमला है और जुमला खबरिया को अजिया बोलते हैं क्या बोलते हैं अजिया बोलते हैं और इंशा को बोलते, है। बोलते हैं अरे बात दुनिया में बातें कितनी तरह कुछ बातें इस तरह की हैं कि उनमें खबर देना मखसूस होता है किसी ऐसे कान के बारे में बताना मखसूस होता है जो काम हो चुका हो लिहाजा उसके कहने वाले को सच्चा भी कहा जा सकता है जब उसकी बात हकीकत के मुताबिक हो और उस कहने वाले को झूठा भी कहा जा सकता है जब उसकी बात हकीकत के खिलाफ हो लेकिन कुछ बातें इस तरह की होती हैं उनमें किसी ऐसे काम की खबर देना मकसूद नहीं होता जो काम हो चुका है बल्कि किसी काम को करने के लिए कहना मसूल होता है किसी काम से रोकना मसूल होता है किसी चीज़ की तमन्ना महसूस होती है किसी चीज़ के बारे में पूछना महसूस होता है तो लिहाजा जब वहाँ खबर देना मकसूल ही नहीं है तो उसके कहने वाले को सच्चा एजुटा नहीं तो इसको आते हैं तो क्योंकि होता है तो किसको बोलते हैं है? एक चीज चीज की दूसरी, दूसरी के तरफ दिश्वर्ण दिश्वर्ण करना इजाबन या से है, से जैसे पजीया है, जैसे ने कज़िया कज़िया होने के के साथ साथ इसके अंदर बयान में फसल ऐसी है, जो और कहा गया है कि वो ऐसी मरकब बात है कि कहा जा सके उसके कहने वाले को कि के वो कहने वाला सच्चा है अपनी बात में झूठा वही स्मान तजिए की दो जिसमें बयान फरमाते हैं और ये तकीम है तजिए के तरफेन और ये भाई तजिए के तरफ के नस्बत पर मुश्तमिल होने या न होने के बोलिए भाई दो नंबर एक फजिया हमी और नंबर दो सब मालूम है आपको वो कहलाता है जो दो मुफरत से मिलकर बने उसमें एक को दूसरी के लिए या तो तो साबित किया गया हो या या की, की, की, की, की जाए जैसे आप कहें सबक सबक मुश्किल मुश्किल है, देखो दो दो से मिलकर बना नंबर एक और मुश्किल को सबक के लिए साबित किया गया लिहाजा कहना है या एक चीज की दूसरी चीज से की जाए। सबक तो मुश्किल नहीं है दो मुफरत से मिलकर बना नंबर एक सबक नंबर दो मुश्किल और मुश्किल की सबक से नफी की गई है तो वो फ़िया जो दो से मिलकर बने और एक को दूसरे के लिए तो या तो साबित किया जाए या नफी किया या नफी जाए उसको हमलिया हमलिया को हमलिया क्यों बोलते हैं बोलिए और वो दोस्त पर है नंबर एक हमिया और नंबर दो शकिया अमर के नियम डिफेन और नفيه عنه تطول زيد قائम وزيد ليس بقائم ما حال حملिया तोव حملिया वो قضيه तो है कि तुम लगाया जाए जिस قضيه में एक चीज के साबित होने का दूसरी चीज के लिए यह उसकी उससे नहीं का मतलब एक चीज की दूसरी चीज से नफी दोनों का मर्जा क्या है है जैसा कि आपका कहना वो कहलाता जिसमें ये वाला ना वाला कौन से उसने एक चीज की दूसरी चीज के लिए या तो साबित किया गया हो नफी करना ये बल्कि कोई और हो कौन सा को हो या तो का या फिर इंतीसाल या तो इक्कीस का या इक्ति का इत्तिसार का मतलब एक चीज के पाए जाने पर दूसरी चीज के पाए जाने या ना पाए जाने का पर अगर सूरज निकला हुआ है तो दिन मौजूद होगा तो हम दिन के वजूद को सूरज के निकलने के लिए साबित नहीं कर रहे हैं हम एक चीज के के पाए जाने पर, यानि के निकलने पर, सूरज निकलने दूसरी चीज के पाए जाने का लगा रहे हैं जिनके मौजूद होने अरे समझे भाई, तो वो जिसमें ये वाला ना हो, एक चीज चीज को दूसरी के लिए साबित करना या एक चीज की दूसरी चीज से नक्की करना बल्कि कोई और सा हु कौन सा हुक्म या तो इक्तिस का या फिर मिसाल का या तो एक चीज के पाए जाने पर दूसरी चीज के पाए जाने का में ना पाए जाने का या फिर दो चीजों के दरमियान अलादगी को बताया ये आज या तो सोच है या पर्द है तो इसमें एक चीज को दूसरी चीज के लिए साबित नहीं किया गया एक चीज की दूसरी चीज से नतीजी की गई ये वाला नहीं है कोई और सान सा का। अरे भाई की कहलाता है इसमें वाला हो एक चीज को दूसरी चीज के लिए साबित करना है, एक चीज चीज की दूसरी से नक्की करना बल्कि कोई और एक या एक तारीख तो यह हुई दूसरी तारीफ शर्तिया बोलते हैं उस फजिए को कि अगर उसको खोला जाए तो खुलने के बाद दो फ़ीए नहीं, नहीं अगर उसको क्या किया जाए खोला जाए तो कितने फजीयों की तरफ खुले तो दो की तरफ खुले और खोलने का तरीका शर्त जजा के जो आदात हैं तलीमात शर्तो जजा हैं उनको आप हटा दीजिए में पहली शर्तों होंगे नहीं उनको आप हटा दीजिए तो ये खोलने का तरीका है तो जो खुले तो की की की तरफ तो तो दो की तरफ तरफ दो दो वो है जो ना खुले और शर्तिया वो है जो दो गजियों इसको खोलना चाहते हैं तो जजा क्या क्या है है है इन इन और कानत कानत भी इन्हीं की से है। आप इन सब को इन कानत को खत्म खत्म खत्म कीजिए कीजिए बचा मुस्तकिल कौन सा और मौजूद मुस्तकिल है कौन सा पूरा दो मिलकर बना एक चीज़ को दूसरी चीज़ दूसरी के किया। अरे समझे भाई? तो तो नाम हैं हैं उस का उसको खोला जाए जिसको बोलते क्या बोलते क्या कि तो दो की तरफ़ तो आगे बता रहे वैसा हरगिज नहीं है उसको मत मानना क्या बात आगे कि देखो और फरमाइए जितनी पालतू की चीजें हैं सब यहाँ से खत्म की गई तो क्या बचेगा कहा गया तो है कि शर्किया वो खुल जाए गए जैसे हमारा कहना अगर सूरज निकला हुआ होगा तो दिन मौजूद होगा और ऐसा हरगिज नहीं है कैसा? जैसा, हम आगे जैसा आगे, आगे, आगे कह रहे हैं कि जब सूरज निकला हुआ होगा तो रात मौजूद होगी ऐसा अर्गज नहीं है हम शुरू ही में कहते थे बस जब हज़र किया जाएगा अदात को तो क्या बचेगा अशम सुपारिया वहा मौजूद अवल में बचेगा और अश्वम सुपारिया वानी में बचेगा ठीक है भाई और जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं हैं हैं उसको जो दो की तरफ खुले अब दो हैं, या तो दो दोफरत की तरफ खुले या फिर एक अजिया और एक नफरत की तरफ तो खुले या फिर एक एक और की तरफ तो उसको क्या कहेंगे बोलिए भरे उसको ठीक है ऐसे मिसाल के तौर पर زید هو قائم زید هو قائم अब आपने रा को हذف किया हुआ तो, तो क्या बचा زید قائم तो देखो कितने उत्तर निकले दो, दो। वाले नंबर वाले से नंबर को फाइव कभी ऐसा होगा कि कितने बनेंगे बोलिए भाई अरे बोलिए आइए एक कभी ऐसा हो जैसे زید ز ابو قائم उसके वाले देखो आप इसको अलग कीजिए तो क्या बनेगा तो तो जो दो की तरफ वो दोकी दो है। सूरतें दो हैं बराबर है कि दो मुफरत की तरफ खुले और बराबर है कि दो एक खुले तर तो ये ताबिर है आप इसको मानना चाहे मान सकते हैं नहीं तो बेहतरीन और शानदार ताबी नहीं है हमलिया नाम है उसज़िए का जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिए साबित किया जाए या एक चीज़ की दूसरी चीज़ से लगी की नहीं समझे भैया और हमलिया वो तजिया है जो ना खुले दो गजियो की तरफ बल्कि खुले या तो दो नफरत की तरफ जैसे आपका कहना जयीन हुआ आयो जब आपने लाबित को किया यानी हुआ तो बचा और और और और ये दोनों के दोनों के खुले एक एक की तरफ जैसा कि आपके इसको खोलेंगे तो बचेगा वो बचाद है अब चलो आसान है गया। तो गया। तो गया। ये तकसीम है नस्बतमिया के एतबारिया की एक तकसीम बयान फरमाते हैं गाय के एतबार से बोलिए भाई नस्बतिया के से। पहली तकसीम क्या थी बोलिए के हैं, है, है है तो तो तो अरे शर्दिया में जो शर्दिया के तरफे मुकदम और कालीम में भी नस्बत होती है पूरा वजिया है भी नस्बत होती है पूरा फ़जिया है और हमलिया में में जो तरफ़ैन होते हैं कौन मौसम उनमें आपस में, में नहीं होती क्यों तो क्या होते हैं एक है है? एक अरे तक़सीम कैसी थी बोलिए भाई अज्जा जो उसके अज्जा हैं जो उसके तरफ़ैन हैं क्या वो नश्तमिल है या नहीं जैसा कि शर्तिया के तरफे कौन है मुकदम और तारीफ अब देखो मुकदम नस्बत पर क्योंकि नस्बत पर क्यों? तो मुश्तम तो तो नहीं तो वह तक थी अज्जा के अजा के तरफे नस्बत पर मुश्तम होने या ना होने के और ये तक है सिर्फ और सिर्फ नस्बतिया के क्या है वही है वही इसको पढ़ चुके के अंदर या तो एक चीज चीज को दूसरी के लिए साबित करने का हुक्म लगाया गया, गया होगा तो उसको कौन सा तजिया कहेंगे मुजीबा मुझी या एक चीज की दूसरी चीज से नहीं का हुक्म लगाया गया, गया होगा उसको सारी तो है मुजिबा और वो वो फजिया है कि लगाया जिसमें एक के होने का दूसरी चीज़ के लिए और और वो वो है कि लगाया जाए जिसमें एक चीज की दूसरी चीज़ से नकेगा जैसे इंसान पैमान है की मिसाल इंसान परस नहीं है की मिसाल चलो तल करुं। तल करुं। लेबर का तोरा है तथा बात को जगाया है तो सारी उस आधार वाली की निशान आवाज पकड़ती है और कुरान में है तो कि कौलिका दोुल बेसफ स बन जाएगा कृष्णा चलो कौलिका सही तरकीबिया तरकीबिया तरकीबिया का का का बयान है। के तर्कीदीया तर्कीदीया का बयान बयान हमलिया हमलिया हमलिया हमलिया के के है है है है यानी किन किन से किन किन टुकड़ों टुकड़ों से से मिलकर मिलकर तैयार तैयार होता होता इसका जो पहला है उसको क्या बोलते हैं मौजू और दूसरा जूस महमूल और दोनों के दरमियान जो नस्वत है उसने तो उस तो आप इसको दूसरी में इस तरह भी कह सकते हैं आपने कहा बताइए लगा याद पर तो तो जिस पर लगाया उसको क्या बोलते हैं हैं जिस पर पर लगाया लगाया लगाया गया जिसके लगाया उसको क्या क्या बोलते महीं। बोलते, महीं। भी भी भी तो तो क्या बोलते हैं हैं जिसके को और महकूम और आपस के बोलते हैं नस्बत और उस नस्बत पर दलालत करने वाले एक वजह का जिसको किया गया हो। का जिसको के लगे। भाई के माना वो जिसको सवार किया गया हो जिसको लादा गया हो अरे अरेजय भाई तो देखो महमूल को सवार किया जाता है लादा जाता है उसके जरिए से रुप लगाया जाता है मुंह पर इसलिए महमूल को महमूल होते हैं राबीता तर्जमा है जोड़ने वाली चीज इसने ही जैद और को जोड़ा है लिहाजा को राबिता यानी जोड़ने वाली चीज को अरे समझे भाई सारी बातें आपको मालूम तज़ा इखला का तजिया अमलिया मकब होता है तीन अज्जा से उनमें से एक मकबू माले उसका नाम रखा जाता है मौसम दूसरा मकबू मनी उसका नाम रखा जाता है मकमूल तीसरा रबि पर दलालत करने वाला उसका नाम रखा जाता है रब आप मकान में, जैने में जैने और मौजू और मकबूल और और लफ्ज हुआ निस्पत और राबिता है और अरबी में आम तौर से राबिता महजूफ होता है बोलते बल्कि क्या कहते हैं उर्दू ज़बान जबानू होता है, है।, कहते है और कभी कभी हजब कर दिया जाता है राबीदे को लफ्ज़ में ना कि मुराद में लफ्जों में महसूफ होता है मुराद होता है तो कहा जाता है तैयार होता है अरे समझे भाई? कितने से से। बनता है? है, दो से, पहले पहले को को क्या बोलते बोलते हैं? हैं। हैं। दूसरे ताली ताली, का आगे आगे, किया हुआ, इसलिए इसलिए कि यानी नंबर पर होता है, इसको तलाए नुबन के दिएग दिएग था था था। माना पीछे आना अमानतारी का तर्जुमा पीछे आने वाला यानी बाद में आने वाला क्योंकि ये कहां आता है बाद में इसलिए इसको तन्ना चाहिए सक्रिय के कुछ अजजा है नाम रखा जाता है उसके पहले जिसको उसके पहले जिसका मुद्दम और उसके दूसरे जिसका ताली तो आपके قول انکانت الشم سو پالयातन काल नहारू मुजदन में आपका है और आपका ताली है और राबिता यह राबिता इन दोनों के दरमियान क्या है इन दोनों के पाए जाने वाला कौन सा होता है तुछे में में या अरे टुकमे इतिसाराए मतलब जाने पर दूसरी चीज के पाए जाने का इंतिसारीजों मतलब के दरमियान अला को हटाना तो ये जो कुकुम होता है शक्तिया के अंदर यही इसके दोनों अज्जा को आपस में जोड़ कर रखता है तो इसी हुक्म को क्या बोलते हैं राबीता इस दिन में जोRenderTarget को चलाओ कि जो वाला इफ़ेक्ट जो रहा है स्टिल जो ग्रेन है ताकि लगती है